सा धप गे सारे गगा पगा धप आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में आपने ट्वीट किया है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है और नौ बजकर बीस मिनट हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और आज का ये दिन बहुत ही अच्छा है और हम सभी को अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में विशेष प्रेम भाई जी उपस्थित हैं जो कर्नाटक विशेष वहाँ के ब्रह्मा संस्थान के बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं और एक अच्छा जो है जैसे एक तपस्वी जीवन होता है उनको देखकर ऐसे तपस्वी जीवन का जो मोटिवेशन है हम सभी को मिलता है और निश्चित तौर पे उन्होंने इस जीवन में ब्रह्मा के लाइफस्टाइल को अपनाया है और एक बहुत बड़ा लंबा समय उन्होंने तय किया है 75 साल का जो उनका जो है अमृत महोत्सव अभी आ, मनाएंगे और पंद्रह अगस्त को अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन भी उनके यहाँ होने वाला है तो ये खुशखबरी है कि एक आ, ब्रह्मा कुमारी जीवन को उन्होंने जीता जागता उदाहरण जो है एक लंबा समय का सफ़र को हमारे बीच में रखा है तो इसमें कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में धारण किए और कई लोगों के जीवन को बनाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए हैं तो हाल ही में मुझे गुलबरगा जाने का मौका मिला जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल का उद्घाटन उन्होंने कराया और जहाँ पर दादी जानकी जी और सभी महान लोग आए थे और उसका उद्घाटन कार्य में सौभाग्य रहा मेरा सेवा करने का और उस समय उनकी मुलाकात हुई बातचीत किया हमने और एक छोटा सा रेडियो टॉक भी हमने उनका रिकॉर्ड किया था जो आप लोगों ने सुना है तो आइए फिर से एक बार स्वागत है प्रेम जी का आज के इस प्रोग्राम में नई किरण में नमस्ते कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ जी जी जी मैं चाहूँगा कि आपका सबसे पहला जो अनुभव है ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सुनाइए एक्चुअली मैं संस्कृत का प्राध्यापक था हाँ हाँ हाँ उसी स्कूल के मैनेजमेंट ने लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे बेंगलुरु जाने के लिए कहा अच्छा मुझे कन्नड़ उतनी अच्छी नहीं आती थी तो मैंने मना किया और <laughs> उन्होंने कहा कि नहीं आपको ही जाना है तो वो तीन महीने का अरसा था जी ठीक। तो तीन महीने हम हमारे लौकिक माता पिता को छोड़ रहना हमारे लिए मुश्किल था हम्म हम्म हम्म। मगर जाना पड़ा जिस दिन मैं बेंगलोर में गया और एडमिशन के बाद शाम में हम बच्चे लोग कॉफी पीने गए और उन आते समय वो एक कृष्ण का चित्र मैंने देखा माना मेरे ट्रेनिंग के सेंटर के बाजू ही ये इंस्टीट्यूट था अच्छा अच्छा तो मेरे को मैं एक गीता का एग्जाम दे रहा था गीता अलंकार अच्छा अच्छा मैंने कहा चलो यहाँ सहयोग मिल जाएगा पर जाने की हिम्मत नहीं हुई अच्छा अच्छा मैं फिर बाद में ऊपर गया पंद्रह अगस्त को तो मालूम पड़ा कि इन लोगों को संस्कृत आती ही नहीं है अच्छा और वहाँ एक पुस्तिका थी सत्य श्रीमद् भगवत गीता hmm. तो बहन बोली ना मेरे को संस्कृत आती है ना लेखक को आती है ah. तो हमने कहा नहीं आती है तो गीता पर लिखा कैसे आपने उन्होंने <laughs> तो कुछ नहीं कहा फिर हम आ गए वापस hmm. बाद में कोर्स हुआ और योग दृष्टि से hmm. मेरा जो संस्कृत का अहम था hmm. वो वाश आउट हो गया अच्छा अच्छा <laughs> क्या hmm. हाँ? और तीन महीने तक बाबा ने मुझे एकदम इतना पक्का बनाया कि मैं जैसे समझिए से, सेंटर खोल सकूँ फिर जब गुलबर्ग आया नवंबर में आते ही हमने शुरू किया तो हमारे घर में अपोजिशन हुआ अच्छा क्योंकि हम वैष्णव थे और शिव बाबा बोलना उनको अच्छा नहीं लगता था अच्छा अच्छा वो शैव और वैष्णवों का आंतरिक डिफरेंस बहुत था तो फिर हमने अलग कमरा लिया hmm. डिसम्बर में 69 नाइन hmm. में hmm. फिर वहाँ ये सेवाएं शुरू हो गई मुझे यही था कि रास्ते चलते बाबा मिला hmm. तो रास्ते चलते बाबा का केंद्र भी होना चाहिए <laughs> तो फिर ये वहाँ दो साल रहे हम hmm. एक छोटे से कमरे में फिर बाद में हम बड़े केंद्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने बनाए वहाँ से फिर हम uh, 1974 सेवेंटी फोर में mm -hmm. शोलापुर गए फिर गुलबरगा के तालुका है एक एक वर्ष मेरी मैं स्कूल में था mm -hmm. तो विंटर वेकेशंस हमारे पास बहुत लंबे होते जी नवम्बर अक्टूबर दो से लेकर के नवंबर एक तक mm -hmm. तो उन्हीं दिनों कई सेंटर खुले अरे तो ऐसे हमारा इससे जुड़ना हुआ जी, फिर एक के बाद एक जी, एक के बाद एक बहनें भी जुड़ती गई। सेवनटी 1976, सेवनटी सिक्स तो हम संस्कृत में बोलते हैं देवदत्त से एको पुत्र सहेव ज्येष्ठ सएव कनिष्ठ <laughs> देवदत्त का एक ही बेटा होता है वही बड़ा वही छोटा <laughs> तो इस रीति से वो कार्य चला बहनें जुड़ती गई अभी करीब एक बहने गुलबर्गा यूनिट से जुड़ी हुई है क्या बात है श्रेय यह है कि महाराष्ट्र आंध्रा आंध्रा ने अभी तेलंगाना हो गया यहाँ केंद्र है तो ये थी हमारी छोट अनुभव जी जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे जैसे कि आप बोले कि संस्कृत उनको नहीं आता है और आप संस्कृत का जो है अभ्यास भी कर रहे थे तो ये जो सेवन डेज कोर्स में आपको ऐसा क्या हुआ कि आप इस और मुड़ गए नहीं नहींवन डेज डेज कोर्स तीन बहनों ने दिया अच्छा अच्छा एक पहला लेसन ये था आत्मा का तो उन्होंने कहा आत्मा निर्लिप नहीं है हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है सारे शास्त्र बताते हैं कि आत्मा निर्लेप है <laughs> तो वो टगा हुई और वो बहन दूसरे दिन कोर्स देने मना किया अच्छा अच्छा दूसरी बहन आई वो बोले परमात्मा एक ही शिव है हम बोले नहीं हमारे पास हमने पढ़ा है कि सर्व देवम कृतम नमस्कार विष्णु प्रति किसी भी देवता को आप नमस्ते करो वो विष्णु को ही जाता है <laughs> तो शिव <laughs> तो, तो दूसरे दिन हुआ आ, तीसरे दिन वो बहन नहीं आई हम बैठ बैठ करके वापस आए चौथे दिन गए तो उनको लगा कि ये छोड़ता भी नहीं और सुनता भी नहीं <laughs> तो उस बहन आप एक बहन आई वो बोली आठ दिन सात दिन आप कोई छुप बैठना बस <laughs> मैं कोर्स दूंगी नहीं तो नहीं देंगे हम हमने कहा छुप बैठेंगे पर हमको आपका ज्ञान अच्छा नहीं लगता हमको योग सीखना है क्योंकि गुलबर्गा में योग केंद्र नहीं है तो फिर उसने कहा मैं आठवें दिन सिखाऊंगी तो आठ सात दिन हो गए अच्छा मेरे, मेरे मगर में ज्ञान गया नहीं अच्छा। तो आठवें दिन वो बहन संधली पर बैठी मुझे नीचे बिठाया और कहा यहाँ भ्रुकुटे में देखो आ, मैं बोला सात दिन वंडर ये आठवा <laughs> कि मैं एक 19 ईयर ओल्ड बॉय और आप भी होंगे इक्कीस साल के तो मैं देखा नहीं आ, दो दिन चला ये आ, फिर चौथे दिन मुझे एक बड़ी बहन के पास ले जाया गया जो 1936 से चलती थी अच्छा अच्छा लक्ष्मी बहन जो बाद में मद्रास चली गई तो उन्होंने जैसे दृष्टि अनजाने में mm. मुझे देते देते वो कॉमेंट्री किया mm. और मेरे आँखों से पानी बहने लगा mm. और बाबा ने सारा अहम जो भी था ये वंडर था कि एक सेकंड में कहते हैं ना एक सेकंड में बाबा परिवर्तन करता है बिल्कुल वैसे एक सेकंड में मेरा जो संस्कृत का अहम था mm -hmm. और वो जैसे कि मिटता गया mm. फिर उसके बाद तो एक दिन हम बाहर ठहरे थे उन्होंने कहा क्या खाते हो mm. मैंने कहा यहाँ तो तंग आ गए हम प्याज खाने में mm. हम वैष्णव है mm. तो उन्होंने कहा फिर मैंने कहा कि आप सेंटर पर देंगे तो इधर ही खाएंगे mm. उन्होंने कहा हम मीटिंग में बात करके बताते हैं. Mm. <laughs> फिर उन्होंने बताया और रोज मैंने कहा दोपहर में हम नहीं आ सकते ah. सवेरे नाश्ता ज्यादा दे दी शाम में खाएंगे तो ऐसे एक तीन महीने हमारे कैसे गुजर गए पता नहीं पड़ा हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जो योग और ज्ञान की जो बातें हैं वो जो आपको आकर्षित करता है वो कौन सी चीज़ें हैं इसके बाद जब दृष्टि से बाबा मुझे पकड़ा हु. तब मुझे यही था कि जो मैं बोलता हूँ गीता ज्ञान गीता का भगवान कृष्ण तो अब मेरे को यही था कि कृष्ण भगवान नहीं है hmm. तो श्लोक मैंने अलग अलग अलग कर दिए hmm. गीता से और यही था दिल में कि ये प्रूव करना चाहिए hmm. तो हम लोग उस दिशा में काम करते रहे hmm. गीता के विषय पर जी, अच्छा जी, जी. तीसरी बात जो एकदम मुझे आकर्षित कि मैं आ, संस्कृत का होने के कारण से hmm. कई पंडित साधु सन्यासी से मेरा संबंध आया बिल्कुल परंतु वो देखते थे कि वो तंबाकू खाते हैं उन दिनों में घुटका नहीं था बिल्कुल बिल्कुल। तंबाकू खाते हैं और बीड़ी। ये हुक्का लगाते हैं। लगाते हैं। हुक्का <laughs> लगाते तो वो हम ही भर के देते थे उनको अच्छा <laughs> तो वो था और दूसरा चलना चलन जो है कैरेक्टर बहुत भिन्न होता था तो यहाँ में देखा ब्रह्म कुमारी वो जो बोल रहे हैं और चल के बोल रहे हैं hmm. उनका प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरी दोनों एक ही है hmm. Hmm. और तीसरी बात जब एक महीना मेरा भोजन का पूरा हुआ hmm. तो मेरे को गवर्नमेंट से पैसा मिलता था उन दिनों अस्सी रुपया जी जी, तो वो मैं बहन जी को देने गया hmm. और वो बहन बोले कि नहीं हम बाबा के घर में भोजन का पैसा नहीं लेते हमने hmm. कहा बाबा का घर है मगर बेंगलोर है यहाँ हर चीज़ आपको खरीदनी पड़ती है तो मैं उनके तकिये पर रख के आ गया mm -hmm. पर मेरा संकल्प ये चला कि जहाँ मैं संस्कृत पढ़ाता था वहाँ का जो मेरा हेड था mm -hmm. वो सत्यनारायण कथा करता था तो उसके पैसे अलग होते थे अच्छा और जन्मपुत्री बनाते थे तो मैं कभी माना वो लोग पैसे के पीछे थे mm -hmm. जबकि यहाँ वो पैसे की बात ही नहीं है ब्रह्म कुमारी में mm -hmm. यह मुझे बहुत अच्छा लगा क्या बात है जी प्रेम जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि इस लंबे सफ़र में जब योग तपस्या वगैरह की बात करते हैं हम लोग तो जैसे कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर बार छोड़ो घर में रहते हुए योग करो ऐसा बोलते हैं तो वो प्रवृत्ति को कैसे आप समझ पा रहे हैं या हम जो दुनिया में लोग हैं उनको कैसे हम लोग इस ब्रह्म संस्थान से या इस ज्ञान से परिचय कराएँ क्या हुआ कि जहाँ मैं जो मेरे गुरुजी थे थे hmm. हेड उनको ये क्योंकि वो वैष्णव थे hmm. और अब हम शिव बोल रहे थे hmm. फर्क पड़ गया तो उनको चीड़ थी <laughs> तो वो हमारे पिताजी को जाके बोलते थे तेरा बेटा भी सन्यासी बनेगा नौकरी छोड़ेगा शादी नहीं कर, मैं बोला हमारे पास तो ये बातें नहीं चलती है hmm. न उन्होंने कभी मुझे कहा कि शादी नहीं करनी है और संन्यास लेना है ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये मेरे को लगा कि विरुद्ध विरुद्ध बोलना और दिल खट्टा करना ये <laughs> अच्छा नहीं लगा जी फिर हम संस्कृत तो पढ़ाना ही था वो मेरी वृत्ति थी तो वो भी मैंने ट्वेंटी वन ईयर पढ़ाया और उसके बाद केंद्र की सेवा में जुड़ गया बिल्कुल बिल्कुल तो मैं चाहूंगा कि आध्यात्मिक रास्ते में जैसे कि गीत भजन या जो ये चीज़ें होती हैं तो इसमें जैसे रुचि संगीत के प्रति आपका कैसे रुचि है या किस टाइप की चीज़ें आपको पसंद आती संगीत में मुझे संग, संगीत तो अच्छा लगता है और साइलेंट म्यूजिक जो है ना वो योग में हमेशा सहयोग देता है बिल्कुल बिल्कुल गीत से भी ज़्यादा दूसरा रमेश भाई जी शाह जी, जी जी वो कहा करते थे कि संगीत ब्रह्म है और ब्रह्मानंद का अनुभव होता है Hmm. तो ये अच्छे अच्छे गीत जो हमारे यज्ञ में बने हुए हम्म hmm. ऐसे ज्ञान युक्त कहीं भी नहीं किसी भी मन को मिलता है हम्म hmm. hmm. तो मैं चाहूंगा की एकाद ज्ञान युक्त गीत जो आपको पसंद आता है उसकी एक लाइन बताइए कौन सा वो गीत है जो आपको बहुत अच्छा लगता है ये गीत वो कोई बहन ने गाया है hmm. Hmm. Hmm. यहीं तो कहीं आस पास हो नहीं, इसकी नहीं। मेलोडी बड़ी अच्छी है अच्छा। <laughs> और ये बरबस बाबा की ओर हमें ले जाता है अच्छा, अच्छा। ऐसे तो बहुत अच्छे गीत है ये एक मोहम्मद अजीज का गीत है कि तेरा शुक्रिया बिल्कुल बाबा वो भी बहुत अच्छा है <laughs> और वो भाई जो गीत लिखते हैं जी सतीश भाई मैं नहीं समझता सतीश भाई जैसा चार पाँच हज़ार गीत कोई लिखे बिल्कुल बिल्कुल और अभी जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है कॉन्फ्रेंस होता है बिल्कुल तो उसमें जरूर गीत लिखते भी हैं गाते भी और गाते भी चलिए प्रेम भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से देश विदेश के सभी लोग सुन रहे हैं उन सभी को एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप संदेश में ये जो ज्ञान है ये अंडरस्टैंड जितना होता जाता है उतना मनुष्य का जीवन परिवर्तन होता है मैं कई पंडितों विद्वानों को देखा ज्ञान और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है यहाँ ऐसा नहीं होता है मैं देखता हूँ ट्रेन में हम चलते बैड्स देखते हैं तो लोग समझते हैं नहीं। नहीं। और वो केटरिंग वाले भी समझते हैं कि ये भोजन वगैरह हमारे पास नहीं लेंगे नहीं। पानी मात्र लेंगे ऐसा और कहीं नहीं होता है सही बात है क्योंकि कि किसी को देखे तो उनके अन्न शुद्धि विचार शुद्धि कहेंगे ये तो योगी है तो ये भावना जो फैल रही है ये वैश्विक होगी कल आज भी जैसे हम मुरली में सुन रहे थे जी। बाबा कह रहा था कि बच्चे कल जब यहाँ भम्बोर को आग लगेगी और ऐसा हम मानते हैं इस बात को और ये जो भी भविष्य बोलने वाले हैं वो भी मानते हैं कि कल विश्व में बहुत बड़ा भयंकर विनाश होगा प्रलय नहीं होगा विनाश होगा तब लोग असलम के लिए आश्रय के लिए आपके केंद्र की ओर आएंगे तो हम भी आपसे कहते हैं कि पश्चाताप होने के पूर्व यदि परिवर्तन हो करके नए विश्व के निर्माण में अपनी अंगुली लगाएंगे तो सौभाग्य आपके हक में होगा बिल्कुल बिल्कुल एक और आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद व्यक्ति सामाजिक सेवा से दूर हो जाता है ऐसे कई लोग मानते हैं तो क्या ऐसा आपका नहीं, क्या लो, लोगों की सामाजिक सेवा ऐसी है जी कि इस हाथ दे इस हाथ ले बिना देते नहीं है और फिर उनके अंदर नाम मान शान होता है जी जी जी यहाँ पर र, राइट हैंड का दिया हुआ लेफ्ट को मालूम नहीं पड़ता है ऐसी भावना यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो बहने हैं hmm. वो उन, उनके अंदर एक विशेषता होती है जो उन्होंने पाया hmm. वो दस को बोलेंगी मेरा विश्वास मेरा अनुभव यह है जी. कि समझिए किसी परिवार में एक माता आती है hmm. तो सारा घर वो ब्रह्म कुंवारी में लाएगी hmm. पुरुष से कहीं ज्यादा hmm. तो इसीलिए और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं hmm. सामाजिक नहीं सामाजिक कार्यों में ये पार्टिसिपेट करते हैं hmm. और सबसे समाज बिगड़ा हुआ है जो लोग बोलते हैं hmm. अब वो बिगड़ा तो मनुष्य बिगड़ा और फिर ये कहते हैं कि भाई वैल्यू बेस्ड सोसाइटी चाहिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चाहिए वैल्यू बेस्ड पॉलिटिश पॉलिटिक्स चाहिए अब उनको पूछोगे ये वैल्यू क्या होते हैं hmm. उसका परिज्ञान उन लोगों को नहीं है जबकि ये वैल्यूज यहाँ एक छोटा बच्चा भी धारण किया हुआ होता है hmm. इसीलिए सामाजिक सेवाओं में हम भी ये कहते हैं आप समाज सेवा करो परंतु साथ साथ यह ईश्वरीय ज्ञान भी लो जैसे लोग ये मानते हैं कि धन चाहिए धन चाहिए हम कहते हैं धन जरूर कमाओ hmm. परंतु दुआ भी कमाओ <laughs> और दुआ बहुत जरूरी होती है और है। दुआ तभी मिलती है जब कोई निस्वार्थ जीवन निस्वार्थ रूप से सेवा करते बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे सभी दो सुनने वाले हैं रेडियो मधुबन को अभी सुन रहे हैं उन सभी को पता चल गया होगा कि ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से जो सामाजिक सेवा की बात हम लोग करते हैं या समाज में कई लोग कहते हैं कि आप समाज को क्या दे रहे हो तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई कि समाज को चाहिए वो है मूल्यनिष्ठ समाज बने है ना तो उसके लिए आपको खुद को मूल्यवान बनना पड़ेगा तब जाके आप मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं तो सामाजिक सेवा के जो प्रभाग है अचिल ब्रह्मा कुमारी संस्थान का तो उससे आपका कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा हमें बताए हम लोग पहले जोन के नशे में थे <laughs> विंग में विंग में पार्टिसिपेट करना हम समझते थे नहीं ये कौन करेगा हाँ परंतु बाद में एक मीटिंग हो रही थी मैं और एक भाई अंदर जाना चाहते थे वो भाई बोला वो विंग की है आप नहीं जा सकते <laughs> तब फिर इसमें जुड़ने का संकल्प आया परंतु वो न, उतना फलीभूत नहीं हुआ नाइनटीन <laughs> टू में <laughs> मधुबन से फोन आया कि आप आ जाओ <laughs> यहाँ समाज सेवा प्रभाग का मीटिंग सम्मेलन है <laughs> तो मैंने कहा मेरा क्या आना है वहाँ अमीरचंद भाई बैठे हैं <laughs> तो कहा नहीं आप आओ फिर वो अमीर को फोन दे दिए उन्होंने कहा प्रेम ये विंग आपका है आप आओ <laughs> तो मैं गया तब वहां मुझे पता पड़ा कि अमीरचंद भाई का प्रमोशन वाइस चेयरमैनशिप में <laughs> और मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट बना दिया गया <laughs> तो आज बाईस तेईस साल से <laughs> जी। इस सेवा में संलग्न हूँ बिल्कुल अभी अमरचंद भाई जी गए तो उनके स्थान पर वाइस चेयरम वाइस चेयर पर्सनशिप दिया हुआ है परंतु देखने में है कि इसमें जी जान लगाकर सेवा करते हैं जी जी तो हम मैं दुआ को मानता हूँ दुआ मिलती है तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और सेवा भी चलती है ऐसे ही गुलबरगा में भी जो हमने रिट्रीट सेंटर बनाया है जी जी वहाँ अभी कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को फ्री बस दिया है हम्म कर्नाटक के किसी भी कोने में आप फ्री जा सकते हैं। अरे वाह! तो अब वो फ्री है तो महिलाओं का तांता लगा हुआ है वहाँ देखने <laughs> क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पचपन फीट ऊंचा शिवलिंग है अरे वाह! उसके नीचे से जल धारा गिरती है जिसका हमने नाम रखा जानकी जल धारा तो वो और बारह ज्योतिर्लिंग देखने को उसके बाद बाबा का ज्ञान सुनने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं माताएं आ रही है ये एक है। ये भी एक समाज सेवा है कि घर बैठे किसी को ज्ञान मिले और वो अब वो, आ, कौन सी शिप में स्वाति नक्षत्र की गिर के मोती बनता है <laughs> तो तो तो तो तो तो <laughs> सही बात है चलिए प्रेम भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया नई किरण इस प्रोग्राम में आशा करूंगा हमारे सभी रेडियो मौजूदन सुनने वालों को भी आपका अनुभव जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा करेगा और उस प्रेरणा से वो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएंगे इन्हीं शुभाशाओं के साथ चलिए मैं जाते जाते आपके लिए आपने जो गीत याद किया तुम तो यही कही हो बाबा ये प्यारा सा आपके लिए अभी रहो मस्क रहो